ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं भगवान भाष्यकार इस अधिकरण का व्रत कथन पूर्वक विषय तथा विषय बता रहे हैं संशय टीका में टीकाकार ने बताया है और फिर सूत्र से पूर्व पक्ष बताया जाता है तो ये जो भाष्य है ये कथन पूर्वक बताता है एक प्रकार से अधिक विषय को पहले पूर्ववर्ती अधिकरण में जो बताया गया उसे कह रहे हैं भाष्य में कि स्थितम ये तत्व यानी यह निश्चित हुआ पूर्वाधिकरण में स्वेन रूपेण इत्यत्र आत्ममात्रेण न इति इति आत्मण अ आगंतुक अपरूपेण्त स्थित शनूपेण को आत्ममात्र रूप से अभिनिष्पन्न होता है किसी अन्य आगंतुक रूप से नहीं ये बता रहा है अब विषय बताया जा रहा है कि जिस मुक्तात्मा जिस स्वरूप मात्र से अभिव्यक्त हुआ है उसका क्या विशेष है वो स्वरूप विशेष कैसा है मुक्तात्मा का सविशेष है या स निर्विशेषी है या उभय रूप है ये जिज्ञासा हो रही है मुक्तात्मा जिस रूप से अभिनिष्पन्न हुआ वह स्वरूप कैसा है इसलिए विषय बताया कि अधुनातु तो तद विशेष भूपसायाम इस वाक्य से बताया जा रहा है विषय को तो तद विशेष में शब्द से लिया जा रहा है मुक्तात्मा जिस स्वरूप से अभि हुआ उस स्वरूप को और तद विशेष का अर्थ निकलेगा वह मुक्तात्मा का अभिनिष्पन्न स्वरूप विशेष क्या है स्विशेष है निर्विशेष है या उभय रूप है ये जिज्ञासा होने पर अभिधेय थे यानी पूर्व के द्वारा बताया जाता है पूर्व पक्षी के मतानुसार पूर्व पक्षी भी दो हैं जयमिनी जी और औरुलोमी जयमिनी जी का मानना है कि वो सविशेष ही है सविश... अभी हुआ रूप सविशेष है औरुलोमी जी का मानना है कि निर्विशेष ही है ये दोनों पूर्व पक्ष हैं इसलिए टीका में टीकाकार त्रिकोटिक संशय बता रहे हैं इत्यादि का अवतरण लिखते हुए कि ब्रह्म जो मुक्त अवस्था में बताया गया ब्रह्म स्वरूप है उसे विषय बना करके ये संशय हो रहा है त्रिकोटिक सत्यन सर्वत्वादि धर्मेन तिष्ठति ए प्रथम पक्ष की सत्य जो सर्वज्ञवादि धर्म है श्रुति के द्वारा बताए गए ब्रह्म में उन सत्य पारमार्थिक सत्य जयमुनी जी के अनुसार और उन धर्म से युक्त ही मुक्तात्मा अवस्थित होता है ऊतने अथवा द्वितीय विकल्प है औडुलोमी आचार्य ची का मानना धर्म से स श्रृंगवत अत्यंतअसवात्न्मात्म ठती मुक्तात्मा ठति का है कि वह मुक्तात्मा सारे धर्म स्वरूप से अतिरिक्त सारे धर्म सरोज्ञवादी सत्य संकल्पवादी ससशृंगके तरह खरगोश के श्रृंगके तरह असत्य है अत्यंत असत्य है इसलिए मुक्तात्मा केवल चिन्ह रूप से अवस्थित होगा विकल्प विकल्प और इत्यादि बताया जा रहा है, वस्तुत चिन्ह मात्रोपी जीवांतर व्यवहार दृष्टिया कल्पित सर्वज्ञत्व आदि मान तो वस्तुतः यानी परमार्थत तो, तो मुक्तात्मा रूप होने से ब्रह्म परमार्थत तो सारी विशेषताओं से रहित निर्विशेष चिन्ह मात्रा है निर्विशेष चेतन रूप है तो उसका पारमार्थिक रूप है वो ज्ञानी की दृष्टि में वो वही है और एक अज्ञानी की दृष्टि है और अज्ञानी है जीवांतर जीवांतर की दृष्टि से तो जीवांतर व्यवहार दृष्टिया कल्पित सर्वज्ञवादी मान तो भ्रांत जीवांतर के द्वारा भ्रांति से आरोपित जो सर्वज्ञवादी है ब्रह्मा में औपाधिक <coughs> वो भी है वो व्यावहारिक सत्ता वाले हैं और पारमार्थिकिन्मात्र रूप है ऐसा ये तृतीय विकल्प है ये मुक्तात्मा के स्वरूप के विषय में ये तीन विकल्प क्यों हो रहे हैं तो कहते मुनि प्रति विप्रतिपत्ति जो मुनि हैं, है आपके ये चिंतक हैं वेद के चिंतक उनमें ही ब्रह्म स्वरूप के विषय में विप्रतिपत्ति होने से विवाद होने से मुक्तात्मा के स्वरूप के विषय में यह तीन विकल्प उपस्थित हुए त्रिकूटिक संशय हुआ तो मुनि विप्रतिपत्ति संशय सती आद्यम पूर्व आह तो इन तीन विकल्पों में दो पूर्व हैं, एक सिद्धांत हैं सत्य सर्वज्ञत्वादि धर्म से युक्त मुक्तात्मा रहता है यह प्रथम पूर्व पक्ष है धर्म मात्र सस के तरह अत्यंत असत होने से चिन्मात्र रूप से रहता है यह द्वितीय पूर्व पक्ष और असिद्धांत हैं तृतीय विकल्प परमार्थत तो चिन्मात्र मुक्तात्मा होने पर भी जीवांतर की दृष्टि से उसमें सर्वज्ञवादि धर्म है जो माया रूपी उपाधि के कारण व्यवहार अवस्था में ईश्वर में बताए गए हैं श्रुति के द्वारा तो ईश्वर में रहने वाले सर्वज्ञत्वादि का आरोप जीवांतर जो भ्रांत पुरुष है वे मुक्तात्मा में करते हैं क्योंकि वो ब्रह्म रूप ही मानते हैं ब्रह्म वेद होती के अनुसार ब्रह्म और विशेष ब्रह्म में रहने वाली जो सर्वज्ञता विशेषताएं हैं उनका आरोप ब्रह्म में करते मुक्तात्मा में करते हैं ब्रह्म स्वरूप मुक्तात्मा में इसलिए भ्रांत पुरुषों के दृष्टि में मुक्तात्मा सत्य संकल्पवादी धर्म वाला भी है और परमार्थ दृष्टिया चिन्ह मात्र है ज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी की दृष्टि है परमार्थ दृष्टि व्यावहारिक दृष्टि है अज्ञानी जीव की दृष्टि इसलिए व्यावहारिक, सत्यत् धर्म वाला भी है सत्य संकल्पत्वादि और परमार्थत चिन्ह मात्र रूप है ये रहेगा इस अधिकरण का सिद्धांत इन हाँ। जो की मान्यता है उसको भी विरोध करते हैं भाष्यकार ने सूत्रकार ने बताया तृतीय सूत्र से तो जो कि हाँ। उसके जो जो है हाँ। स्थान तो का हाँ तो उसने साफ किया है कि ना स्थानों तो है। है। यही है। वो है। वो भी वह लेंगा हाँ समसत्ता को उभय नहीं है उसको, उसको हाँ। उसको विरोध तो नहीं हाँ समत्ताक दोनों नहीं रह सकते है समसत्ताक दोनों का विरोध है ये वहा सिद्धांत है न स्थान तोपी वो वह लिंगा विंगाधिकरण है तो यहां वहां को तो ये बताया जा रहा है कि पारमार्थिक सविशेषता निर्विशेषता दोनों नहीं हो सकती वहां का सिद्धांत तो, तो, तो, तो, तो हाँ लेकिन दोनों एक सत्ता का मानने वाले पूर्व पक्षी उसका विरोध होने के कारण विरोध दिखा करके निराकरण कर दिया और एक साथ आपके पारमार्थिक निर्विशेषता और आरोपित तो, कल्पित तो सविशेषता ये दोनों रहने में विवर्तवाद के अनुसार कोई ये नहीं है हा व्यवहारिक हाँ, और वो मध्यम अधिकारी के लिए जो वेदांत में विवर्तवाद है उसे इस अधिकरण में अपनाते हुए व्यास जी ने वह रूप माना है और वहाँ पर व्यास जी ही सूत्र में व्यास व्यास जी के ही अभिप्राय को भाष्यकार भगवान प्रकट कर रहे हैं उत्तम अधिकारी के लिए जो आजातवाद है उस आजातवाद के अनुसार परमार्थत ब्रह्म निर्विशेष ही है ये बताया गया है वहाँ जीवान्तर की दृष्टि नहीं है अज्ञानी की दृष्टि नहीं ली गई एक विवेकी की ही दृष्टि ली गई विवेकी की दृष्टि से तो निर्विशेष ही है और अज्ञानी के दृष्टि को महत्व तो नहीं दिया वहां पर और यहाँ विवर्तवाद को अपनाते हुए दो दृष्टिया ली गई एक अज्ञानी की दृष्टि एक ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी के दृष्टि में व्यावहारिक सत्यत्वादि सत्य संकल्पत्वादि धर्म से युक्त ब्रह्म है और उसे ब्रह्म रूप मुक्तात्मा है और परमार्थत वो चिन मात्र है ये यहाँ पर विवर्तवाद को लेकर के कह रहा है तो इसलिए ये कहा कि अधुनातु तो तद विशेष अविधीयते अब सूत्र को देखिए ब्राह्मेण जैमिनीपन्यादिभ्य तो ब्राह्मण, जैमिनी ही उपन्यासा दिव्य ऐसे तीन पद हैं तो आचार्य जयमिनी जी का मानना है जो इस प्रजापति के विद्या के प्रजापति विद्या के प्रकरण में कहा गया सत्य संकल्पवादि विशेष है वह श्रुति प्रतिपादित होने से सत्य है क्योंकि उस श्रुति में भी प्रामाण्य है और प्रमाण का प्रामाण्य होता है अर्थ विषयक ज्ञान का उत्पादक बनकर क्या अनिगत अबाधित विषय विशे, विषय का ज्ञान जनकत्व प्रामाण्य होता है न उसे प्रमाण करते हैं प्रमा है अनिगत अबाधित विषय ज्ञान और उस प्रमा का उत्पादक जो होगा उसे प्रमाण कहा जाएगा तो यह आत्मा पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि वाक्य के द्वारा बताए गए जो धर्म है इस वाक्य में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए मान्य पड़ेंगे कि परमात्मा में वे सत्य हैं। वास्तविक ही सत्य संकल्पवादी धर्म से युक्त परमात्मा हैं, ऐसा स्वीकार करेंगे तभी यह आत्मा अपात्मा विजरो विमृत्यु इत्यादि वाक्य में प्रामाण्य आएगा नहीं तो वह मिथ्याभाषी व्यक्ति जैसे कुछ भी बोल देता है और उसके वाक्यार्थ को प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता तो उसे प्रमाण नहीं माना जाता ऐसे श्रुति का ये वाक्य भी अप्रमाण हो जाएगा यदि श्रुति के द्वारा बताए गए सत्य संकल्पत्वादि सर्वज्ञवादी धर्म को ब्रह्म में नहीं मानेंगे तो मानना चाहिए इन विशेषताओं से युक्त ब्रह्म है ये ब्रह्म की विशेषताएं हैं वो ब्रह्म का स्वरूप ही इस विशेषता वाला ब्रह्म है सविशेष ब्रह्म है तो सूत्रस्थ ब्राह्मेण ये जो तृतीयांत पद है इस सूत्रस्थ तृतीयांत पद से लेना है सत्य संकल्पत्वादी विशेषता वाला जो ब्रह्म स्वरूप सविशेष ब्रह्मस्वरूप ये ब्राह्मण पद से लेना है तो ब्राह्मण रूपेण यानी सत्य संकल्पवादि ब्रह्म रूप से मुक्तात्मा अभिष्पन्न होता है स्वयन रूपेण अभिष्प्य यह श्रुति मुक्तात्मा को सत्य संकल्पत्व सर्वज्ञत्व आदि धर्मों से युक्त अभिनिष्पन्न होता है करके बता रही है स्वयं रूपेण अभिनष्प्य श्रुति कहा यह ऐसा क्यों ये ऐसा मानना है आचार्य जयमिनी जी का तो आचार्य जयमिनी जी को इस प्रकार मानने में हेतु पूछा गया कस्मात हेतु तो, तो हेतु बता रहे हैं उपन्यासादिभ्य सूत्र में तृतीय पद है हेतु का बोधक उपन्यास है यह जो यह आत्मा अप पापा विजरो विमृत्यु इत्यादि वाक्य इसे कहा जाता है उपन्यास तो इस उपन्यास से यह निश्चित होता है और उपन्यासादिभ्य इसमें आदि शब्द का ग्रहण है और बहुवचन है तो कम से कम आदि शब्द से और दो को लेना पड़ेगा तीन या तीन से अधिक होने पर बहुवचन होता है तो एक उपन्यास हुआ आदि शब्द से और दो को लेना होगा वो है विधि और व्यपदेश तो तीन हो गए एक उपन्यास दूसरा विधि और तीसरा व्यपदेश तो आदि शब्द से ग्राह्य विधि है सतत्र परीडन रम इत्यादि वाक्य भाष्य में आएगा वह विधि है अनेवेद वाक्य के ही अवांतर तीन प्रकार बताए जा रहे एक उपन्यास यहाँ जिसको कहा जा रहा है यह आत्मा पापमा, विजरो विमृत्यु उपन्यास कह रहे हैं सतत्र सत परिये क्रीडन इसको विधि कह रहे हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि को कह रहे हैं ये तीनों वेद वाक्य है तीनों वेद हैं, उसमें ये तीन भेद हुए तो ये जो अवान्तर तीन भेद हैं, इनमें पहला है उपन्यास दूसरा है विधि तीसरा है व्यपदेश और इन उपन्यास विधि तथा व्यपदेशों से यह निश्चित होता है जयमनी जी कहते हैं कि मुक्तात्मा सत्य संकल्पत्वादि जो सविशेष ब्रह्म स्वरूप है उससे निष्पन्न होता है उससे उसकी अभि होती है उस रूप से अवस्थित होता है मोक्ष अवस्था में ऐसा आचार्य जयमिनी जी का मानना है इसी प्रकार का सूत्रार्थ बता रहे हैं भगवान भाष्यकार भाष्य को देखिए कि स्वम अस्प ब्राह्म अश्य शब्द से लेना मुक्तात्मा को अभिनिष्पन्न होने वाला जो मुक्तात्मा भाष्य में है ना स्व अस्पम इसमें अस्वनाम मुक्तात्मा का परामर्शक है तो अस्व रूपमें मुक्तात्मा का अपना स्वरूप क्या है ब्राह्म जो ब्रह्म का स्वरूप है शुरू में उपन्यास में बताया हुआ यह आत्मा अपहत पाप्मा विजरो वे इसमें बताया हुआ अपहत पापमत्वादि धर्म से युक्त स्वरूप वह है मुक्त आत्मा का स्वमरूप और उसी स्वम रूप से आत्मा अभिष्पन्न होता है तो स्वम अस्य स्व अश्व अपहत पात्मत्वादि सत्य संकल्पवावसान तथा सर्वज्ञत्व सर्वेवर ये हैं आत्मा का स्वम रूप और तेन रूपेण अभिनष्प्य मुक्तात्मा इसी रूप से अभिनिष्पन्न होता है, ये है इति येमिनी आचार्यो जैमिनी आचार्य का ये मानना है ब्राह्मण जैमिनी इन दो पदों का जो प्रतिज्ञा के बोधक हैं अर्थ हो गया तृतीय पद है उपन्यास आदिभ्य इसका अवतरण है कुतः यानी कस्मात हेतु तो हो तो किस हेतु कारण आप ऐसा मान रहे हैं तो कहते इसलिए मान रहे हैं कि ब्रह्म का सर्वज्ञत्वादि स्वरूप बताने वाले जो वाक्य हैं श्रुति वाक्य वे प्रमाण है और उन प्रमाणु के द्वारा ऐसा ही रूप बताया जा रहा है और उसी रूप से मुक्तात्मा अभिनिष्पन्न होगा तो उपन्यादि ये हेतु है तथात्व तो अवगमात तो। तथात्व तो अवगमाते यानी मुक्तात्मा सर्व सत्य संकल्पवादि रूप से अभिनिष्पन्न होता है ऐसा अवगत होने से निश्चित होने से तथा अवगमात का ऐसा निश्चय हो जाने से तथा ही तो इसमें से उपन्यास आदि एक एक को बताया जा रहा है तो यह आत्मा अपत पापमा इत्यादि न सत्य काम सत्य संकल्प इतव अंत न उपन्यासे न एवं आत्मकता आत्मनु बोधयती बोधयती का कर्ता है श्रुति तो ये जो उपन्यास है ये आत्मा पद पात्मा से प्रारंभ हो करके सत्य संकल्प सत्य काम यहां से यहां तक के ग्रंथ से श्रुति ने बताया है ये उपन्यास है उपन्यास आत्मिका श्रुति ने बताया है आत्मा का यही रूप तो जो रूप श्रुति ने बताया है उसी रूप से वह अभिनिष्पन्न होगा गेय के रूप में शुरू में प्रजापति के इसी वाक्यार्थ को गेय के रूप में समझ करके उसे जानने के लिए इंद्र और प्रजापति प्र, इंद्र और विरोचन प्रजापति के पास आए हैं न इसलिए मानना होगा कि इस वाक्य में वर्णित जो आत्मा का रूप है वही प्रजापति विद्या का प्रतिपाद्य है और इसमें सत्य संकल्पत्वादी रूप बताया है उस रूप से ही अवस्थित होता है ये आपका मुक्तात्मा ये माना जाए तो ये उपन्यास हुआ टीकाकार इन तीनों को अलग अलग बताते हुए पहले तीनों पक्ष में अलग अलग फल क्या होगा वो बता रहे हैं तत्तपक्ष सिद्धि रेव फलम द्रष्टव्यम तत्त पक्ष यानी आचार्य जयमनी जी का जो मानना है उनके पक्ष में उस पक्ष की सिद्धि मत की सिद्धि ये फल होगा औडुलोमी आचार्य जी के मत में उनके पक्ष की सिद्धि और बादरायण मत में उनके मत की सिद्धि यही फल है सिद्धियां ने निश्चय अब उद्देश्य किसको कहते हैं क्या नाम वो उपन्यास किसको कहते हैं विधि किसको कहते हैं और ये किसको कहते हैं व्यपदेश इसे बता रहे हैं टीकाकार तो सो अन्वेष्टव्य विद्यार्थ उद्देश्यो यह आत्मा इत्यादि उपन्यास शब्दार्थ सूत्रस्थ उपन्यास शब्द का अर्थ यह है यह विधि वाक्य है अन्वेष्टव्य तब्य में तब्य प्रत्यय विधि अर्थ में है तो स शब्द से लिया जा रहा है अपहत्पम स्वरूप आत्मा को तो अपमी विशेषता वाले आत्मा को आत्मा का अन्वेषण करो स्वेष्टव्य तो ये जो स्वअन्वेष्टव्य विधि है इस विधि की सिद्धि के लिए जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को कहा जाता है उपन्यास उद्देश कहते हैं नाम मात्र से अर्थ का संकीर्तन नाम मात्र संकीर्तन उद्देश्य लेना तो सो अन्वेष्ट इसमें शब्दार्थ का एक प्रकार से नाम मात्र से निरूपण है यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि इसे उद्देश्य कहा जाएगा जैसे पदार्थ का उद्देश्य है तर्क संग्रह में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव ऐसे यहां पर पदार्थ बताया जा रहा है सोअन्वेष्टव्य इस विधि वाक्यस्त वो है उद्देश्य तो पदार्थ का निरूप करने वाला ग्रंथ वो कौन है स इस सर्वनाम से ग्राह्य तो यह आत्मा अपथ पापमा इत्यादि से बताया गया सत्य संकल्पत्वादी धर्मवान आत्मा अपथ पापमत्वादी धर्मवान जो आत्मा है सन्वेष्टव्य तो इस विधिवाक्यस्थ पदार्थ को बताने वाला नाम मात्र से तत्पदार्थ का निरूपण करने वाला जो वाक्य उसे कहा जाएगा उपन्यास उद्देश्य वही उपन्यास है ये लिखते हैं यहाँ पर कि सो अन्वेष्टव्य विध्यर्थ यह आत्मा इत्यादि उपन्यास शब्दार्थ तो यह आत्मा इत्यादि जो सो so, अन्वेष्ट इस विधि के लिए उद्देश्य है यानी इस विधि वाक्यस्थ पदार्थ को बताने वाला वाक्य है उसे कहा जाएगा उपन्यास और आदि शब्द से उपन्यास पदार्थ तो समझ में आया आदि शब्द से ग्राह्य है विधि और व्यपदेश वो कह रहे हैं टीका तिका में टीकाकार कि आदि पदार्थ विधि व्यपदेश ग्रह सूत्रस्थ उपन्यासादिभ्य यहां पर जो आदि शब्द हैं इससे उप विधि और व्यपदेश का ग्रहण करना इस प्रकार ये तीन हो जाएंगे बहुवचन उत्पन्न हो जाएगा तो विधि किसको कहेंगे विधि का लक्षण बताया कि तत्र अज्ञात ज्ञापको विधि त अर्थ है विधि और व्यपदेश इन दोनों में से तय मध्य निर्धारण में सप्तमी है तत्र तो विधि और व्यपदेश इन दोनों में से विधि कहा जाएगा अज्ञात अर्थ के ज्ञापक वाक्य को विधि कहेंगे और तम आह तम यानी विधिम अज्ञात ज्ञापक रूप जो विधि है मुक्तात्मा ब्राह्मण रूप से अभिनिष्पन्न होता है इस प्रतिज्ञा का साधक एक विधि वाक्य बताया उस विधि को बताया जा रहा कौन सा वाक्य है वो विधि करके भाष्य में तथा ही इत्यादि से के बाद में जो ये हैं तथा, है, तथा सतत्र करिए जक्ष क्रीड़न रममान यह वाक्य हैं तथा स तत्र इत्यादि विधि को बताने के लिए तो भाष्य में है सो तथा तथा स त्र परती जक्ष क्रीडन रम्मी ऐश्वर्यप आवेदयती जो मुक्तात्मा में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनवगत अनाधिगत अर्थ है वो हो गया अज्ञात अर्थ क्या ऐश्वर्यूप अर्थ मुक्तात्मा का रूप अर्थ वो है अज्ञात अर्थ प्रमाणांतर से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अज्ञात अर्थ है मुक्तात्मा का परमात्मा में ओ क्रीड़ा रमन पर्यटन आदि ये है अज्ञात अर्थ और उसका ज्ञापक वाक्य है ये इसलिए इसे विधि कहा जाएगा तो ये कह रहा है कि रूपम ये, ये, ये जो मुक्तात्मा का ऐश्वर्य रूप है उस ऐश्वर्य रूप का ज्ञापन आवेदन है ज्ञापन तो आवेदी यानी ज्ञापी इसलिए ये, ये, ये वाक्य हो गया अज्ञात ज्ञापक होने से विधि और इसे विधि ही कहा जाएगा आगे है एक दो वाक्य बताए जा रहे हैं कामचारो व्यपदेशा और लोकेशोज्ञ सर्वे इत्यादि व्यपदेशाच एव उपन्ना भविष्यन्ति तो तस्य तर्वेशु कामचारो बी च यह वाक्य भी स्वातंत्र्य को बता रहा है यह उपन्यास है या तो क्या उपन्यास ने उप क्या नाम वो विधि है इसको भी विधि मान लो अज्ञात ज्ञापक जीव का स्वातंत्र प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अवगत नहीं है ये तस्य सर्वेशु लोके कामचारो भवती से बताया जा रहा है मुक्तात्मा के ऐश्वर्य आईश्वर, को ही स्वातंत्र सर्वत्र स्वातंत्र रूप ऐश्वर्य को बताया जा रहा है इसलिए ये भी विधि है कामचारो तु लोकेश ऐश्वर्य रूपम आवेदी पुरो के साथ ही जोड़ देना च है ना तो ये भी विधि है अब व्यपदेशों को बता रहे हैं कि सर्वज्ञ किस इत्यादि व्यपदेशाच एवं उपपन्ना भविष्य सर्वज्ञ सर्वेश्वर इत्यादि वाक्य है व्यपदेश इनको उद्देश्य क्या नाम हो उपन्यास या विधि नहीं कहा जा सकता जो उपन्यास और विधि से अलग है उन्हें कहा जाता है व्यपदेश वे सिद्ध अर्थ के ज्ञापक होते हैं निश्चित अर्थ के ज्ञापक होते हैं ये टीका में टीकाकार कह रहे हैं कि सर्वज्ञ इत्यादि स्तु व्यपदेशो तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर इत्यादि व्यपदेश है इसे व्यपदेश ही कहा जाएगा क्या नाम है उपन्यास या विधिनी कहा जाए? नहीं कहा जाएगा तो इसे कह रहे हैं आगे कि अयम ही न उद्देश्य विद्यार्थ उद्देश्य को उपन्यास कहते हैं ना तो कहते हैं सर्वज्ञ सर्वेश्वर इस वाक्य को उद्देश नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते तो कहते इसलिए कि विधि अभावात तो वहां पर विधि न होने से जैसे यह आत्मा पापमा यह उद्देश्य है विधि के द्वारा अपेक्षित तत्पदार्थ का नाम मात्र से संकीर्तन है विधि है सो अन्वेष्टव्य वहां पर जैसे और उस विधिस्थ जो तत्पदार्थ है उसकी अपेक्षा है और उसका नाम मात्र से परिचय कराने वाला यह आत्मा अप पापमा इत्यादि वाक्य है इसलिए इसे कहा जाएगा उद्देश्य और ऐसा सर्वज्ञ सर्वेश्वरह इत्यादि वाक्य नहीं है क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्वेश्वरह यह वाक्य जहां पर आया है वहाँ पर कोई विधि नहीं है जैसे यह आत्मा जहाँ आया वहाँ पर विधि है और उसके द्वारा अपेक्षित अर्थ का ये उद्देश्य है इसलिए उपन्यास है ऐसे उपन्यास नहीं बनेगा उद्देश्य नहीं बनेगा विधि न होने से तो क्या उपन्यास नहीं है तो विधि मान लो इसको सर्वज्ञ, सर्वेश्वर इत्यादि को का विधि भी नहीं हो सकता क्योंकि विधि का लक्षण है अज्ञात विधि होता है और ये अज्ञात का व्यापक नहीं है इसलिए विधि नहीं है वे कह रहे हैं नापी विधि क्यों तो सिद्धवत निर्देशात तो यहाँ निश्चित जो पहले से निश्चित अर्थ है उसी का सर्वज्ञ सर्वेश्वर इत्यादि से निर्देश इसलिए विधि नहीं है अज्ञात ज्ञापक नहीं है निश्चित अर्थ का ज्ञापन होने से निश्चित का कहा को कहा जाता है ज्ञात तो ज्ञात व निर्देश होने के कारण इसे विधि नहीं कहा जाएगा तो इस प्रकार ये प्रथम सूत्र जो जयमिनी जी का है ये पूरा होता है द्वितीय सूत्र है द्वितीय पूर्व पक्ष को बताने वाला इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार सत्यत्वादी धर्मानाम सत्यत्व यहा होना चाहिए सत्य संकल्पत्वादी धर्मानाम एक छूट गया हो सत्यत्व के पास में सत्य कामत्वादी कहो या सत्य संकल्पत्वादी कहो वो होना चाहिए सत्य संकल्पत्वादी धर्मानाम सत्यत्वम वो सत्यत्व तो ठीक है तो सत्य सत्य कामत्वादी धर्म सत्यत्व दूषयन अत्यंत असत्व पक्षम आह तो सत्य कामत्वादी जो धर्म बताए गए हैं ब्रह्म में सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि से उन ब्रह्म में बताए हुए सत्य संकल्पत्वादी धर्मों में सत्यत्व को दूषित करते हुए ने सत्यत्व का खंडन करते हुए सत्य काम सत्य कामतवादी धर्म में अत्यंत असतरूप जो पक्ष है अवडुलोमी का सत्य कामतवादी विशेषता ब्रह्म में है ही नहीं वो जैसे सस श्रृंग अत्यंत असत है ऐसे ब्रह्म के सत्य संकल्पत्वादि धर्म अत्यंत असत है अर्थ ही नहीं वो मात्र निर्विशेषी ही है ही है ये पक्ष बताया जा रहा है तो सत्य कामत्वादि धर्मा सत्यत्व दूषयन अत्यंता सत्वपक्ष आहो चिति तेन तो पहले भाष्य को देखिए एक वाक्य भाष्य में है यद्यपि अपहत पापम्वादेदन एवं धर्म निर्दि शब्द येते निवृत्ति मात्रम पाप्तिवृत्तिमात्री त्र गम्य मना है आचार्य ओडुलामेजिका कि यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वाक्य से एने उपन्यास से यद्यपि अपहत पाप्वादी धर्म भेदेन निर्दीश्य अने ब्रह्म के स्वरूप के रूप से नहीं बताए जा रहे हैं अपितु आश्रित धर्म के रूप में बताए जा रहे हैं यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि वे ब्रह्म में आश्रित धर्म के रूप में ब्रह्म के गुण के रूप में यद्यपि बताया जा रहा है तो भी शब्द विकल्प जाते ये सब के सब शब्द विकल्पज है शब्द विकल्पज शब्द का अर्थ है अत्यंत असत है शब्द विकल्प यानी अत्यंत असंत एव, येते। ये थे यानी ये अपहत पापमत्वादी धर्म ये अपत पापमत्वादी धर्म शब्द विकल्पज है का अर्थ है अत्यंत असत असत है आकाश पुष्प के तरह शश श्रंग के तरह नरविशान के तरह अत्यंत असत है शब्द विकल्पज या शब्द का यही अर्थ टीकाकार बताते हैं चिति शब्द का अर्थ कर दिया चैतन्यम सूत्र में जो चिति शब्द है ना और बाद में ये शब्द विकल्प जा एव इसमें शब्द विकल्प जा एव ए का अर्थ करते हैं शब्द ज्ञात यो तो शब्द ज्ञात यो विकल्प असन प्रत्यय शब्द विकल्प शब्द का अर्थ कर दिया कि शब्द ज्ञान से जो विकल्प होता है यानी असत् प्रत्यय है शब्द ज्ञानाद्य विकल्प यानी प्रत्यय तो शब्द विकल्प शब्द का अर्थ हुआ अर्थ नहीं है योग योग सूत्र में उसका अर्थ कर दिया विकल्प का कि शब्द जन्य अर्थ सुन्य ज्ञान विकल्प है जिसका अर्थ तो जगत में विद्यमान नहीं है लेकिन एक वृत्ति बनती है शब्द को सुन करके जैसे वंध्यापुत्र आकाश का पुष्प ये नाम सुन करके एक वृत्ति तो बनती है लेकिन आकाश का पुष्प कहीं संसार में है ही नहीं वंध्या का पुत्र है नहीं तो ऐसे वंध्या पुत्र इस शब्द से उत्पन्न हुआ जो अर्थ सुन्य ज्ञान अर्थरहित ज्ञान विषय नहीं है ज्ञान है उसे कहा जाता है विकल्प शब्द विकल्प और शब्द विकल्प कहा जाएगा शब्द से उत्पन्न हुआ ऐसा ज्ञान जो अर्थ रहित है विषय नहीं है ज्ञान मात्र है ऐसा तो उसे कहा जाता है विकल्प शब्द विकल्प शब्द का अर्थ निकला असत प्रत्यय और उस असत प्रत्यय से उत्पन्न उन्हें कहा जाएगा शब्द विकल्प जाने विक, शब्द विकल्प शब्द का तो अर्थ हुआ असत प्रत्यय और उस असत प्रत्यय से निष्पन्न वो है तजा उससे उत्पन्न हुए उसी से सिद्ध हुए उसी से व्यवहार में आ रहे हैं असत प्रत्यय के कारण जिनका व्यवहार हो रहा है उसे कहा जाता है शब्द विकल्पजा, जा वे कौन है तो औुलोमी आचार्य जी के अनुसार चैतन्य से अतिरिक्त जितने भी धर्म है आत्मा भेदे वे सब के सब शब्द विकल्प जहाँ आकाश पुष्प के तरह अत्यंत असत है, है ना इत्यर्थ। इसलिए शब्द विकल्प या शब्द का अर्थ निकला अत्यंत असत अपी ये ब्रह्म के अत्यंत असत धर्म है, है, है? व्या्यापुत्र जगत में है नहीं लेकिन वंद्र शब्द, शब्द का प्रयोग होता है आकाश का पुष्प है नहीं लेकिन आकाश पुष्प का प्रयोग होता है खरगोश के सिंग है नहीं लेकिन सृंग मनुष्य के सिंग है नहीं लेकिन नरविशान शब्द का प्रयोग होता है ऐसे ये अपहत पापमत्वादी धर्म ब्रह्म में है नहीं लेकिन व्यवहार होता है ऐसा आचार्य औडुलोम का मानना है तो एक वाक्य भाष्य में है और पापमादि निवृत्ति मात्र ही तम्य थे अपत पापमत्वादि से केवल पाप की पापादि की निवृत्ति मात्र अवगत होती है वे है नहीं अभामक है अब सूत्र का उच्चारण तथा अर्थ देख लें चिति तन्मात्रेण तदात्मक दिड़ुमी चीति तन्मात्रेण तदात्मक दिव्यौडुम तो पांच पद है इसमें चिति तन्मात्रेण तदात्मक औवुनोमी ऐसा तो चिति शब्द का अर्थ है चैतन्य तो आत्मा का एक ही स्वरूप है चिति चैतन्य तो ब्रह्मण चितिरव स्वरूप ऐसा लगाना का अध्यार करना स्वरूपम की का भी अध्याय करना और करना कि ब्रह्मणा चिति चिथिव स्वरूपम सर्व वाक्य सावधारण भगवती से एवं करायेगा कि ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप चिति ही है जिस कारण से उस कारण से तन्मात्रेण मुक्तात्मा अभिनिष्पद्यते ऐसा स्वेन रूपेन अभिनिष्पद्यते ये श्रुति कहती है स्वेन रूपेन अभिनिष्पद्यते का अर्थ निकालना स्वेन रूपेन यानी ब्रह्म का जो पारमार्थिक रूप है वो चित ही है चैतन्य ही है इसलिए तन्मात्रेण यानी चैतन्य मात्रे में ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको लेना है तत्शब्द से तो ब्रह्म का चैतन्य स्वरूप इसलिए चैतन्यूपेण मात्र मात्र शब्द एवं अवधारणा तो चैतन्य चैतन्यन एवं स्वरूपेण ऐसा अर्थ निकलेगा तेण का तो चैतन्यन एवं स्वरूप मुक्तात्मा अभि औ अलोमी आचार्य मन्यते ऐसा लगाना ऐसा अड़ुलोमी आचार्य जी का मानना है वे ऐसा क्यों मानते हैं सविशेष स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है ये जो जयमिनी जी का मानना है उसे क्यों स्वीकार नहीं करते हैं तो कहते तदात्मकत्वात् तदात्मक यहाँ पर भी तत्शब्द का अर्थ है चिति चैतन्य तो परमात्मा चिन्मात्र से मुक्तात्मा ब्रह्म रूप से अभिनिष्पन्न होता है का अर्थ है चिन्मात्र रूप से अभिनिष्पन्न होता मुक्ति अवस्था में मुक्तात्मा चिन्ह रूप से अवस्थित होता है उसमें कोई सर्वज्ञत्व सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व आदि विशेषताएं नहीं होती है वे तो शब्द विकल्प है अत्यंत असंत है ऐसा आचार्य औुलोमीजी का मानना है इस भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं